राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा नवोदय विद्यालयों की छठी कक्षा के विद्यार्थियों हेतु सहायक सामग्री के रूप में प्रस्तुत है कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा बता सकते हो यह बात किसने कही थी भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देश भक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के কটक शहर में हुआ था उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस কটक के एक प्रतिष्ठित वकील थे सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा কটक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के छात्र थे तभी एक दिन जरूरत नहीं है हम है ना चिंता करने की चलो तुम चलो इधर अरे दिलीप हां सुभाष अरे उधर कहां जा रहे हो भाई कक्षा में नहीं चलना क्या वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना हां है तो सुभाष लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा हैं प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं मुझे उससे सख्त नफरत है अरे तो तुम क्या समझते हो मुझे गालियां खाने का शौक है हैं मगर इस तरह कक्षा में न जाने से क्या होगा भाई कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना अरे इस तरह कहां-कहां से बचोगे प्रोफेसर ओटन no, कोई no, अकेला अभिमान्य अंग्रेज तो है नहीं इस देश में स्कूल कॉलेज घर दफ्तर हार्ड बाजार सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं तो फिर और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेरकर चले जाते हैं जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा कहना आसान है सुभाष इन गुरुओं के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं सुभाष प्रोफेसर रोटेन आ रहे हैं हे है फ्यू इडियट्स क्लास का टाइम है इधर खड़ा होकर क्या करटा तुम आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर रोटेन है सेट राइट यू ब्लैक मंकी जी सर वो ऐसा था जी कि सर बात थी थी बोलता क्यों नहीं क्या बात करता था हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं दे दी यू ब्लडी रिसकल यू आर टेलिंग मी व्हाट टू डू तुम्हारा ये हिम्मत हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है क्या करेगा हां क्या करेगा तुम mare gaam ka his kaandr your bloody swine bola kya karega tum hum tum ko gaali dega tumra baap ko gaali dega bas professor bas is se zyada ek shot bhi nahi sununga main theek hai hum tum ko dekh lega kehna mera mera naam subhashchandra bos hai mr utan ainda yaad rakhiyega anyay aur atyachar ke khilaf ye subhash ki pehli jang thi परिणाम यह निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चित्रंजन दास से मिलें देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे बस फिर क्या था देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए कहते हो सभी नेता पकड़े गए अरे यह महात्मा जी का आंदोलन है भाई यहां नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं पहली लाठी गोली खुद खाते हैं पहले जेल खुद जाते हैं तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए हां सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा और अपने सुभाष बाबू वो भी आते ही होंगे जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे लो आ, ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है क्यों सुभाष दा कितनी सजा हुई नालायक कहीं के सजा भी ठीक से नहीं दे सकते उसमें भी कंजूसी कर गए क्या हुआ सुभाष बाबू अरे होगा क्या इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की मैं देश भक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते बार-बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई जब भवाली सैनिटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया एक बार फिर सुभाष और गांधीजी का मतभेद सामने आया गांधीजी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया कौन शेखर हां सुभाष काका मैऊ दरवासा کولی आओ अंदर आ जाओ क्या खबर है सब तैयारी हो गई है पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है हम कोलकाता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका यह सोचकर हम लोगों ने ही योजना बनाई है कि आप बिहार में गौमू से ट्रेन में बैठेंगे मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा ठीक है चलो लेकिन मेरे ये कपड़े उसका भी प्रबंध हो गया है आपके लिए तंग पजामा शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है अब रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा ठीक है उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं हैं तो ठीक है आओ चले चलिए 16 जन्वरी की रात वे पुलिस वालों की आँखों में धूल छोक कर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की। दरवाजा खोलिए साहब मैं रेलवे कर्मचारी हूं इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहां से मैं बोलता हूं, हूं अभी खोलता हूं अभी खोल देता हूं आदर बरदा मौलवी साहब आदाब ये सामान यहां रख दीजिए अल्लाह अल्लाह शुक्रिया शुक्रिया आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब नहीं साहब इसमें शुक्रिया की क्या बात है अच्छा खुदा हाफिज खुदा हाफिज साहब हेलो भाई यहां तक तो आसानी से आ गए अब कल ना जाने क्या हो ये ये खोका दो आहा ये रहा कल दिन भर पढ़ने के साथ-साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा अब थोड़ी देर आराम कर लूं ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वसनीय साथी मिले जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की इस तरह कभी पैदल कभी खच्चरों पर तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री राज बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी आजाद हिंद फौज के टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया खराब मौसम कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था शहीद जतिन दास का स्मृति समारोह था जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे मेरे बहादुर साथियों तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं वो अब ज्यादा दूर नहीं है लेकिन लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काट कर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके जो उसके लिए अपना खून बहा सके बोलो साथियों क्या तुम लोग तैयार हो हम तैयार हैं हम तैयार हैं हम तैयार हैं तो फिर ठीक है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नेताजी मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए हर लीजिए नहीं नहीं नहीं इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए मुझे भी लिए कागज पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी ठहरियिए ठहरियिए ठहरियिए यह आजादी का परवाना है इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे मैं करूंगी हस्ताक्षर कागज मुझे दीजिए नहीं नहीं कागज नहीं और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए खद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया 15 अगस्त 1947 के सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे बढ़ाए मुस्कुराए जा तू सपूत है भारत की शान है तू भी महान देश भी तेरा महान है भारत का तू सपूत है भारत की शान है तू भी महान देश भी तेरा महान है तू इस महान देश पर जीवन उठाए जा कदम बढ़ाए जा कदम बढ़ाए जा कदम बढ़ाए जा कदम बढ़ाए जा Apte ki mushkilon pe muskuraye ja jaga खेत उगाना है तेरा काम हारे तुम्हें भी फूल खिलाना है तेरा काम बंजर जमीन पे खेत उगाना है तेरा काम हारे तुम्हें भी फूल खिलाना है तेरा काम जंगल बसाए छाया हिरा है सजाए जान कदम बढ़ाए जा कदम बढ़ाए जा कदम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉक्टर शुभा शर्मा विषय संयोजन ममता गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार सुचित्रा गुप्ता अभय भार्गव राधा कृष्ण दत्ता शांति एस्कलरा दिनेश वर्मा पवन कौशिक और सतीश महाजन ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और नंद कुमार निर्माण सहयोग संजय कुमार निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा और परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा